मैं तो तेरे पास में ना में बकरी ना में भेड़ी ना में छुरी गंडास में नहीं खाल में नहीं पहुंच में ना हड्डी ना मांस में ना मैं देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में न तो मैं देवल में हूं ना मस्जिद में हूं न काबे में हूं न कैलाश में परमात्मा तुम्हारे भीतर तुम परमात्मा हो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 नहीं जोग बैराग में खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में ना तो क्रिया कर्म में होना है परमात्मा का स्वभाव क्रिया कर्म तो ऊपर ऊपर है तुम मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो घंटी बजा रहे हो घंटी बजती रहेगी तुम दिया लेके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 ट्रेन चूकने की नौबत आ गई तो वो भागा ऊपर आया कि भाई क्या कर रहे वो सब टोटियां खोल रहे थे साथ ले जाने को समझाया कि ना समझो टोटियों से कुछ ना होगा टोटी तो तुम ले जाओगे लेकिन भीतर जल का स्रोत चाहिए टोटी से जल नहीं आ रहा है टोटी से सिर्फ निकल रहा है आ तो बहुत भीतर से रहा है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 अकेली समाधि सम्राट है तुम जिस क्षण चाहो तुम ही न चाहो तुम्हारी मर्जी तुम कई बार सोचते हो कि तुम चाहते हो और घटती नहीं तुम गलत सोचते हो, तुम चाहते नहीं नहीं तो घटेगी ही वो नियम है उस नियम में कोई रूपांतरण नहीं हुआ है कभी नहीं होगा मुझसे कई बार लोग आके कहते हैं कि आप कहते हैं चाहने से घट जाएगी चाहते तो हम भी लेकिन उनकी चाह मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल कुनकुनी चाह का मतलब 100 डिग्री 100 डिग्री पर होनी चाहिए तभी पानी उबलता और भाप बनता भाप बनाने की इच्छा है बड़ा तबेला रखे बैठे हैं मन का और एक अंगारा लगा रखा नीचे देख रहे हैं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 आखिर सम्राटने का कि मामला क्या है मैं अंदर चल के देखना चाहती हूँ तो दोपहर भी हो गई अब सांझ भी करीब आई जाती है क्या भूखे मार डालोगे अंदर जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी न था खाली चूहे चूल्हे पर एक बड़ा तबेला रखा था मीठे चावल उसमें भरे हुए थे आँख तो वहाँ थी तू तो कर क्या रहा उसने कहा आपका महल कर दिया हम उसी आँख पर तपा रहे हैं जिस आँख से हम उस रात बच गए कभी ना कभी जरूर भोजन पक जाए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि चाहे तो है लेकिन जब वो कहते हैं चाहे तो है तब भी मैं देखता हूँ कि वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समाधि लगी न जाए चाहे तो है उसमें भी पैर पीछे खींचता हुआ मैं उनको देखता हूँ वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि ऐसा नहीं कि आप पक्का ही मान लें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 सपने में देखा कि कोई एक देवदूत कह रहा है कि निन्यानवे रुपए ले लो मुला ने कहा निन्यानवे सो लूंगा और जब लेना ही है तो निन्यानवे क्यों क्यों मुझे चक्कर में निन्यानबे के डालते हो सोई दे दो लेकिन उसने इतने जोर से कहा कि सोई दे दो कि खुद के मुंह से आवाज़ निकल गई और नींद टूट गई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 सब तरफ संसार है सिर्फ भीतर संसार नहीं है वहाँ मोक्ष है लोग पूछते हैं मोक्ष कहाँ है और मंदिरों में नक्शे भी टंगे कैसे ऐसा जाओ फिर यहाँ ये ये सीढ़ियाँ पड़ेंगी और ये ये द्वार मिलेंगे, और नीचे नरक है और ऊपर स्वर्ग है और फिर सबके ऊपर मोक्ष है मोक्ष भीतर है ऊपर नीचे बाहर कहीं भी नहीं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 कहां है सब सांसों की सांस तुम सांस से नहीं जी रहे हो क्योंकि तुम चाहो तो एक क्षण को सांस रोक दे सकते हो जब सांस नहीं होती बंद तब भी तुम हो तुम्हारा होना बिना सांस के भी हो सकता है फिर अगर तुम इसका अभ्यास करो तो तो 10 मिनट के लिए रोक सकते हो 10 दिन के लिए रोक सकते हो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 इजिप्त में एक आदमी को 1880 में एक फकीर को जमीन में दफनाया गया जिंदा और उसने कहा 40 साल बाद मुझे निकाल जिन ने दफनाया था वो सब मर गए 40 साल एक आदमी ना बचा गवाह जो मौजूद था दफनाते वक्त लोग धीरे धीरे भूल ही गए 40 साल इतना लंबा वक्त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 सा है कबीर कहते हैं सब सांसों की सांस में और परमात्मा को अगर खोजना है तो तुम्हें वहां खोजना होगा जहां श्वास भी निस्पंद हो जाती विचार भी बंद हो जाते श्वास भी निस्पंद हो जाती सब गति शून्य हो जाती सब क्रियालीन हो जाती सिर्फ होना मात्र बचता है सिर्फ तुम होते हो शुद्ध शांत झील की भांति जिस जिसपे एक भी लहर नहीं एक शुद्ध दर्पण की भांति जिस जिसपे एक भी प्रतिबिंब नहीं एक गहन सन्नाटा जिसमें सन्नाटे की भी आवाज नहीं वह सब सांसों की सांस में छिपा है जिस दिन अभीपसा होगी उसी दिन द्वार खुल जाएंगे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 तुम बातचीत करते हो तुम पूछते हो कैसे खटखटाएं, तुम पूछते हो कैसे पुकारें जब बच्चे को भूख लगती वो पूछता किसी से कैसे पुकारें किसी बच्चे ने किसी से पूछा बड़ी हैरानी की बात है बच्चा पैदा ही होते से भूख लगती और आवाज देता रोता चिल्लाता ये बच्चा कहाँ सीखा होगा इसको सीखने की कोई भी तो सुविधा नहीं थी गर्भ में ये गर्भ से सीधे चले आ रहे हैं भूख लगी और पुकार देते तुम जिस परमात्मा के गर्भ से आए हो वहीं से तुम पुकार सीख कर आए हो जिस दिन तुम्हारी अभीप्सा होगी उसी दिन पुकार उठ जाएगी एक गहन आवाज तुम्हारे भीतर से उठेगी उस गहन आवाज में कोई भाषा ना होगी क्योंकि भाषा तो सब सीखी हुई है वो गहन आवाज का तुम एक ही अनुमान कर सकते हो बच्चे के रुदन से जब वो भूखा है तब तुम रो उठोगे तुम्हारा रो रोआ उस रोने में सम्मिलित हो जाएगा तब तुम कुछ कहोगे नहीं तुम्हारा पूरा होना ही तुम्हारा कहना होगा सूफी फकीर कहते हैं कि मत पूछो प्रार्थना कैसे करें क्योंकि अगर किसी ने बता दिया तो तुम सदा के लिए भटक जाओगे मत पूछो कि प्रार्थना कैसी करे वे कहते हैं कि एक भिखारी एक सम्राट के द्वार पर खड़ा था सम्राट ने उसे देखा और लाके धन संपत्ति से उसकी झोली भर दी उसने कुछ कहा नहीं और देखने वाले चकित हुए उन्होंने उस भिखारी को जब सम्राट वापस चला गया भीतर महल के पूछा उसने कहा कहने को क्या है मेरा पूरा होना ही कह रहा देखो मेरे फटे चीत मेरी दीन आंखें मेरी दुर्बल देह मेरे चेहरे पे लिखी हुई असफलता की कथा अब और कहने को क्या है मैं सिर्फ खड़ा हो गया वहां सम्राट ने मुझे देखा बात खत्म हो गई कहने को क्या है और अगर सम्राट अंधा हो और देख ना सके तो कहने से भी क्या होगा परमात्मा के द्वार पर तुम्हें कुछ गायत्री मंत्र थोड़ी बोलना है? कि अल्लाह अकबर की आवाज लगानी तुम्हारी सीखी कोई प्रार्थना वहां जरूरत नहीं है तुम ही वहां प्रार्थना बनकर खड़े हो जाओ तुम्हारा होना ही तुम्हारी प्रार्थना हो तुम्हारा रोआ रोआ प्यासा हो तुम्हारी धड़कन धड़कन में चाहो ऐसी चाहत कि शब्द भी छोटे पड़ जाएं तुम एक लपट की तरह जिस दिन खड़े हो जाओगे उसी क्षण खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में कहे कबीर सोनो भाई साधो सब सांसों की सांस में कस्तूरी कुंडल बसे आज नहीं